आज अट्ठाईस अप्रैल 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहद के कार्यश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले कुछ समय से विज्ञान भैरव की धारणाओं का अध्ययन कर रहे हैं और विज्ञान भैरव की जो है बहुत ज़्यादा दिल को छू जाती है उसको हम जैसे संक्षिप्त में रिपीट करेंगे उसके बाद में फिर हम अपने आगे की धारणाओं को लेते हैं आज पिछली बार जैसे कि उमर सिंह जी ने बताया था एक धारणा बहुत ज़्यादा हृदय को छूती है वो दीपक के ध्यान करने की उसकी जब हम व्याख्या समझते हैं तो वो व्याख्या बहुत हृदय को छूती है सचमुच में विज्ञान भैरव व्याख्याओं का विज्ञानी इसमें व्याख्याओं का कम महत्व करने का ज़्यादा है और स्वयं अनुभव लेने का ज़्यादा है तथापि जब हम उसके रहस्य को समझते हैं तो ऐसा करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और प्रबल हो जाती है इसमें हमने जो दामानता के नाम से जो एक धारणा पढ़ी थी उस धारणा में एक दीपक पर ध्यान करने की बात है लेकिन अब वो उस धारणा के बारे में थोड़ा सा हम उसकी गहराई से फिर से एक बार समझते हैं उसको कि संसार में जितने रचनाएं हैं हर रचना का एक जीवन है और उसके बाद में वो वहीं चली जाती है जहां से आइए एक बिल्डिंग का भी जीवन है 100, 200, 400 साल का हो सकता है एक व्यक्ति का जीवन है ऐसे ही एक कुर्सी का जीवन है पहाड़ का जीवन है ऐसे ही धरती का भी जीवन है सूर्य का भी जीवन है और वैसे ही ब्रह्मा का जीवन है क्योंकि ये सब परशु से निकली हुई रचनाएं हैं फर्क क्या है जीवन काल का अन्यथा कुछ फर्क नहीं सब कुछ नष्ट प्राय है और फर्क खाली जीवन काल का है एक चींटी है वो कुछ दिन जीती है एक गाय है वो आठ दस पंद्रह साल जीती है एक मनुष्य है सत्तर अस्सी साल जीता है कभी नब्बे सौ साल तक जी लेते हैं तो हर एक जिंदगी एक कुर्सी है दस बीस साल काम आएगी टूट टाट जाएगी खत्म हो जाएगी हर एक चीज की एक जीवन है तो इसमें इसी सत्य का कि हर चीज का जीवन भिन्न भिन्न है और हर वस्तु जहां से आई वापस वहीं चली जाती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया अब मनुष्य का जीवन हम जैसे औसत जीवन की बात करें या तो एक सामान्य व्यक्ति का जीवन 70 अस्सी साल का मान सकते हैं और हम जिस समय इस जीवन को रहते हैं बहुत प्राप्त कर लेते हैं तो शेष जीवन जीवन मुक्त की तरह जी सकते हैं हमारे जो बंधन मुक्त हो जाते हैं हमारी बैलेंस शीट जीरो हो जाती है हमारे कर्मों के समस्त बीज नष्ट हो जाते हैं और तदंतर पुनर्जन्म की समस्या संभावनाएं समाप्त हो जाती है वो हमारी सबसे बड़े पुरुषार्थ जो इसे हम प्राप्त कर लेते हैं यानी मरने के पहले अगर हमें प्राप्त कर लें तो पुनर्जन्म के समस्या समाप्त हो जाती है इस दिशा में अगर हम प्रगतिशील हो जाएं तो पुनर्जन्म तो होगा लेकिन हमारा अधूरा काम उस अगले जन्म में पूरा होगा तो विज्ञान भैरव की यह वाले धारणाएं बताती कि कैसे आप इसी जन्म में आप पूरी तरह से जीवन मुक्त हो जाए तो हम क्या इसमें एक बड़े अच्छे भावना का उपयोग करते हैं कि दीपक है उसकी भी एक जिंदगी है जैसे हर चीज़ की एक जिंदगी है मनुष्य की जिंदगी है सूर्य की है ब्रह्मा की जिंदगी है ऐसे ही दीपक की भी एक जिंदगी है एक सामान्य छोटा सा दीपक एक घंटा जलेगा दो घंटे जलेगा बुझ जाएगा तो अगर हम उसके दीपक की लौ को अगर हम सतत निहारें तो उस दीपक के लो को सतत निहारने से क्या होगा कि ये जब भी समाप्त होगी तो ये दीपक की लोह कहा जा रही है उसी चैतन्य में समाहित होने जा रही है जहां से ये प्रकट हुई थी तो चैतन्य से थी वापस चैतन्य में जा रही है अब हम इसको अपने पटल से ओझल नहीं होने देते हम इस दीपक पर सतत निगाह करते हैं अब दीपक का जीवन मनुष्य के जीवन की तुलना में बहुत छोटा है दोनों एक ही चीज है मनुष्य भी अनंत से आ, अनंत में जाएगा दीपक भी उसी अनंत से आया उसी अनंत में वापस चला जाएगा दोनों की यात्रा में फर्क एक ही है कि यहाँ पर ये यह जो धरती पर रहने का निवास स्थान का जो समय है हमारा कुछ ज़्यादा है उस तद बाकी तो एक ही बात तो दीपक जब अपनी वापसी की यात्रा पर जा रहा होता है मैंने जब वो टिमटिमाने लगता है और बुझने लगता है उस क्षण कभी भी उसको हृदय पटल से ओझल मत होने लगो आप लगातार उसको देखो विज्ञान भैरव कहता है कि जब वो बुझने लगेगा तो आपकी आंखों से बुझ सकता है लेकिन आपके अंतस पटल के ऊपर उसकी प्रभाव बने रहेगी जब वो अनंत में जा रहा है अनंत की यात्रा पर जा रहा है अनंत की यात्रा पर निकलता है तो आपका मानस पटल भी उस अनंत की यात्रा पर दीपक के साथ निकल जाता है चूंकि वो उसकी यात्रा कहाँ तक समाप्त होने वाली है उसी चैतन्य पर उसी केंद्र पर समाप्त होने वाली जहां से वो चला था दीपक की ज्योति कहां से चली थी उसी केंद्र से आई थी क्योंकि उसके सेवा कहीं से कोई आता ही नहीं और वापस उसके से वाकई जाता नहीं ये तो हम जानते हैं सिद्धांत है कि सब कुछ उसी से निकला है उसी की किरण है उसी में वापस समाहित हो जाती है तो अपने जीवन यात्रा समाप्त करने के बाद वो दीपक भी उसी चैतन्य में जा रहा है जहाँ से वो आया था तो हम भी उस यात्रा में लौटती हुई यात्रा में उसके साथ शामिल हो जाते हैं हमारा शरीर तो धरतीपन ही रहता है लेकिन हमारा अंतकरण उस दीपक की यात्रा के साथ में चैतन्य तक पहुँच है इस तरह हम उस चैतन्य का बोध जीते जी कर सकते और जब जीते जी चैतन्य का बोध होता है तो यही अवस्था है यही परम पुरुषार्थ है और यही हमारे समस्त कर्मों का नाच है तो कितनी सरल और सहज तरीके से उन्होंने इस पूछते हुए दीपक को इसी के दो तो मतलब डेम हैं इसी धारणा के कि हम आँख के ऊपर जब उंगली लगाता है, तो हमको एक अंदर एक प्रकाश दिखाई देता है चाहे पूर्ण अंधकार के अंदर आप समस्त लाइट बंद कर दो पूरे अंधकार में बैठो और फिर भी आपकी आंख के ऊपर एक दबाव बना, तो आपको एक प्रकाश दिखाई देगा, तो ये प्रकाश कहाँ से आया बाहर तो है ही नहीं प्रकाश आपकी आँखें पूर्ण अंधकार में है फिर भी आपको एक प्रकाश दिखाई दे रहा है ये प्रकाश उसी चैतन्य से आया और जैसे ही दबाव हटाते हैं उसी चैतन्य में वो प्रकाश फिर चला जाता है क्योंकि तो बाहरी प्रकाश तो है नहीं है बाहरी प्रकाश का तो प्रकाश का श्रोत दिखाई देगा जब ही आएगा लेकिन ये भीतरी प्रकाश है जो हमारे चैतन्य से आता है वापस चैतन्य में चला जाता है तो जब हम इस तरीके से दबाते हैं तो एक तिलका प्रकाश दिखाई देता है जब है आप साइड से दबाएँगे तो आपको दिखाई देगा तो ये प्रकाश पर अगर हम ध्यान करें वो चला भी जाए तो भी हम उसका ध्यान बनाए रखें इस ध्यान को हम ब्रह्मरंध्र में या अपने हृदय के केंद्र में स्थापित करके उस दीपक का ध्यान कर सकते हैं और इसकी यात्रा के साथ भी इसकी यात्रा क्या है कुछ क्षण की है इसके जीवन मतलब वो प्रकाश निकलता है और वापस चला जाता है इसके साथ भी हम उस केंद्र की यात्रा कर सकते हैं जैसा केंद्र की यात्रा करने के लिए जो हम पहले तरीके पढ़ते थे उसमें अपने जीवन की पद्धति बदलना कम बोलना विशेषणों का प्रयोग नहीं करना इस तरीके की हम जो बातें बदलते थे अपने जीवन को परिवर्तित करके दिशा बदल के केंद्र की के तरफ आ जाए यहाँ पर ये शिवानुग्रह है जैसे कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं कई बार कि जितनी विज्ञान भैरव की धारणाएं हैं ये शिवानुग्रह प्राप्त करने की धारणाएँ हैं तो शिवानुग्रह एक शक्तिपात चित्र होता है इसमें किसी भी तरह का समय नहीं लगता हम कहेंगे कि क्या आप दीपक का एक दिन ध्यान करने से हम जीवन मुक्त तो हो सकते हैं तो विज्ञान भैरव बिल्कुल निश्चित एक ही दिन में हो सकते हो बल्कि कुछ मिनटों में ही हो सकते हो अद्यतन हो सकते एक एकाएक हो सकते हो इसके पीछे समय की जरूरत नहीं क्योंकि जिन में आपको जीवन को परिवर्तित करना वो भी एक विधि है लेकिन ये विज्ञान भैरव की विधि अनुग्रह की विधि अनुग्रह में सचमुच में सब उपाय हैं इनमें शाक्त तो उपाय भी हैं शाम्भ उपाय भी है अणु भी हैं लेकिन कुल मिला के ये कहां ले जाते हैं अनुपाय तक है ना उनकी जहाँ प्रभु की कृपा होती है परमेश्वर की कृपा होती है तो फिर वहाँ कोई उपाय उपाय पुष्टि हो जाता है ये आपको इसका सिद्धांत मालूम है सिद्धांत न भी मालूम हो और दीपक पर ध्यान करें अपने हृदय पटल से ओझल न होने दें, तो वो उस चेतना तक पहुँच जाता है जिस चेतना पे हम जाना चाहते हैं वहाँ पर जाने के कई तरीके हैं लेकिन ये एक बहुत आसान सा और बड़ा सुंदर सा तरीका विज्ञान भैरव बताया गया इसके आगे जो हमने कुछ पढ़े थे कि पणों का उच्चारण करना है और पणों का जो ओम का उच्चारण करते हैं ओम का और जब इसको उच्चारण को धीमे से क्षीण का चला जाता है तो ये म का उच्चारण गले से आना बंद हो जाता है लेकिन हमारे भीतर चलता रहता है तो उसके साथ में हम उच्चतर गति करते हैं ओम के साथ में हम उच्चतर गति करते हैं तो उसका ठीक से अगर ओम का उच्चारण किया जाए तो ओम के अंत है? है। में शून्य का प्रणव आदि का मतलब प्रणव इत्यादि इत्यादि का मतलब आप इसमें जो दूसरे प्रणव है उनका भी उपयोग कर सकते हैं जैसे प्रणव है।, है किसी भी प्रणव का उपयोग कर सकते हैं तो ये दूसरी धारणा थी इसके आगे सत्रहवीं धारणा है ये से कश्यापी वर्ण से इस धारणा के अंदर ये बताया था कि हम किसी भी एक शब्द का जब उच्चारण करें उस उच्चारण के पहले वो शब्द कहां था वो हमारी चेतना में था अपन ने शुसूत्र में पढ़ा था कि हम किसी चीज के अनुसंधान करते चले जाए तो वह हमारी चेतना तक पहुंच जाएंगे या ईश्वर चेतना या शिवचेतना तक पहुंच जाएंगे तो वो शब्द उच्चारण के पहले कहां था शिव चेतना में थाने शून्य में था और उच्चारण के बाद में वो शब्द कहां चला जाता है? वहीं शून्य चेतना में चला जाता है। तो हम जैसे एक राम का उच्चारण किया तो उच्चारण करने के पहले वो शून्य रूप था उच्चारण उसका एक छोटा सा जीवन है और जैसे ही उसका वो जीवन समाप्त होता है फिर से उसी यात्रा पर निकल जाता है अनंत की तो हम अगर इस शून्य रूप से ध्यान करें और एक शब्द बोलें जैसे राम तो आपने बोला उस समय वो शब्द कहाँ से आया और कहाँ चला गया ये हमको एक रास्ता मिल गया चैतन्य तक पहुँचने का क्योंकि चैतन्य से एक चीज़ आ रही है चैतन्य पे जा रही है, जैसे आप आज उज्जैन में हो आपको मालूम नहीं महेश्वर कहाँ से लेकिन महेश्वर से गाड़ी आती है तो हम वापस महेश्वर जाने के लिए उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। वापस महेश्वर पहुंच जाते ऐसे के ऐसे ही बहुत सीधी सी बात है कि राम कहाँ से आए और वापस कहाँ जा रहा है वो चैतन्य से आया वापस चैतन्य में जा रहा है तो उसके उच्चारण को बहुत जागरूकता से अगर हम राम बोलें जागरूकता से बोले राम तो राम आया अनंत से एक उच्चारण हुआ और वापस अनंत की यात्रा पर निकल गया वो एक शब्द का उच्चारण चैतन्य से आया चैतन्य की यात्रा पर निकल गया इस तरह से हम उस राम के ध्यान से सचमुच में राम से मतलब नहीं है यार आप कोई भी शब्द लो राम श्याम या कोई भी शब्द लो पत्थर बोलो लेकिन जो शब्द का महत्व तो नहीं महत्व तो इस बात का है कि वो शब्द कहाँ से आया क्योंकि बोले जाने के पहले वो कहाँ था आप बोले मेरे मन में था मन में कहां से आया बोले बुद्धि ने बोला कि राम बोलो बुद्धि में कहाँ से आया उन्होंने तो प्राण में उसको प्राणित किया कि राम बोलो लेकिन उसमें प्राण में कहाँ से आया वो चैतन्य से आया उसके कहीं से भी पीछे घूमते चले जाएँ तो उसके स्रोत को हम खोज सकते हैं उस स्रोत से आया और उसी स्रोत में वो विलीन होने जा रहा है और हम उसके साथ हो लेते हैं हमको एक रास्ता दिख जाता है कि चैतन्य से आने वाली चीज़ किस रास्ते से आ रही है और चैतन्य को वापस लौटने वाली चीज़ किस रास्ते से जा रही है जब हमको ये समझ में आ है तो हम उस रास्ते को पकड़ सकते हैं तीसरा तंत्र वाक्य तंत्रादि वात शब्देशु या अगली जो धारणा है अठारहवीं धारणा ये फिर वही बात बताती है कि हम एक जैसे एक तारा ले लें या वीणा ले लें ले, वायोलिन ले, ले जो तार से बजने वाले वाद्य यंत्र हैं इनको अगर हम हल्के से छेड़ दें तो एक ध्वनि उत्पन्न होती वो ध्वनि का आयाम पहले बहुत तेज होता है फिर कम होता चला जाता है इस तरीके से पहले उसका आयाम ज़्यादा होता है फिर आयाम कम होता चला जाता है पहले हमको बहुत तेज ध्वनि सुनाई देती फिर उसकी सुनने की हमारी क्षमता लगाए रखें उस पर ध्यान जागरूकता से उस पर ध्यान लगाए रखें तो धीमे धीमे मध्यम होती चले जाती है मध्यम वो चले जाती लेकिन हमको पता ही नहीं लगता कि कब वो ध्वनि बंद हो जाती है और कब हमारे मन में बजने लग जाती आप एक खाली थाली को बजा सकते हैं खाली बर्तन तपेला हो उसको बजा लो नील से बजा लो आप तो भी ऐसा ही होटन आवाज़ आएगी और वो कब बंद हो जाएगी हमको पता नहीं लगेगा लेकिन वो बंद होते होते होते आपके मानस पटल पर बजने लग जाएगी आप उसको अपनी जागरूकता के क्षेत्र से बाहर मत जाना जागरूकता से उस पर ध्यान करो क्योंकि ये भी जहाँ से आई वहीं जा रही है ये अनंत से आई थी चैतन्य से आई थी में जा रही है इसकी यात्रा के साथ हम होले, तो भी हमारा मानस पटल सीधे सीधे केंद्र की यात्रा करने लग जाता अगला पिंड मंत्र से सर्वस्व अब यहाँ पर पिंड मंत्र के बारे में बात करें एक नवात्मा मंत्र होता है उसे भी पिंड मंत्र बोलते ओम को भी पिंड मंत्र बोलते हैं पिंड मंत्र क्या है इसके हिस्से होते हैं और अंत में एक स्वर होता है जिसको प्लुत रूप से उच्चारण कर सकते हैं प्लुत का मतलब होता है अंग्रेजी में लोग प्रोट्रेक्टेड या जिसको दीर्घ रूप से उच्चारण कर सकते हैं लंबे समय तक उच्चारण किया जा सकता है जिसका जिसका प्रोट्रेक्टेड प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं जैसे ओम का करते हैं तो ओम ये माँ का जो है बहुत लंबे समय तक जर सकता है आप जितनी इसका अभ्यास करेंगे उसको उतने लंबे समय तक और उतना शुद्ध रूप से उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं तो इस पिंड मंत्र में ऊर्द्व यात्रा करने के लिए मतलब कि इस तरीके से पिंड मंत्र को ध्यान करें अब ये फिर आण उपाय है जिससे हमको अपने शरीर पर ध्यान करना है तो पिंड मंत्र के हिस्से हैं इसमें अ उ म, आ, को नाभि पर ध्यान करते हैं यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है नाभि वो है जहाँ संसार से हम जुड़े हुए हैं जन्म के पहले भी हम संसार से इसी जगह से जुड़ते हैं नाभि से ही जुड़ते हैं और यहाँ से हम यात्रा वापस अपनी शुरू करते हैं अनंत की तो अ को हम नाभि पर ऊँह को हृदय पर ध्यान करते हैं म को मुँह में या तालू पर ध्यान करते हैं मुँह के अंदर फिर एक बिंदु है इसमें उसका हम भ्रू मध्य में जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं ध्यान करते हैं फिर अर्धचंद्र का ललाट पर ध्यान करते ये क्या हो गया इसका भौतिक स्वरूप हो गया ओम का अ ओ म बिंदु और अर्धचंद्र अ बिंदु अर्धचंद्र इसके बाद इसका शक्ति स्वरूप शुरू हो जाता उसमें निरोजनी शक्ति सबसे पहले प्रकट होती है जिसको हम ललाट के ऊपरी भाग पर ध्यान करते हैं निरोधिनी शक्ति का निरोधिनी शक्ति के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो शक्ति है जो अपात्र को इसके आगे नहीं जाने देती और सुपात्र को इससे नीचे नहीं गिरने देती वो एक प्रकार की बाधा है जो पार करने के बाद में योगी उससे नीचे नहीं आ पाता उससे ऊपर की यात्रा कराया जाता तो निरोधिनी का ध्यान ललाट पर नाद का सिर में और नादान्त का यानी जब वो नाद समाप्त तो हो जाता है उसका ब्रह्मरंध्र में ध्यान करता है योगी उसके बाद शक्ति है ना शुद्ध शक्ति जो किसी भी आश्रय से मुक्त है उसका चरम पर ध्यान करता है उसके बाद व्यापीनी समना और उन्मना तीन स्तरों का चोटी पर जो हिंदू लोग चोटी रखते हैं उस चोटी के आधार पर व्यापिनी का उसके जो दंड है उसका चोटी का उस पर समना का और शिखांत पर उन्मना का ध्यान करते है। इस तरह से 12 स्तर का ध्यान है इसमें ये 12 स्तर हैं इन 12 स्तरों में नाभि हृदय तालु भ्रूमध्य ललाट, ऊपरी ललाट, सर ब्रह्मरंध्र चमड़ी, शिखा शिखामूल शिखा और शिखांत इस तरह से बारह स्तर हैं इन बारह स्तरों पर हम इस पिंड मंत्र का ध्यान करते हैं इसको पिंड मंत्र इसलिए बोलते हैं ये शरीर से जुड़कर आपकी चेतना को ऊपर और ऊपर उठाता है और ये उन्मना स्थिति तक ले जाता तक है शिखांत यानी उन्मना स्थिति तक ये आठवोपाय है इसलिए थोड़ा सा हमको एक कठिन महसूस होता है इससे हम अपनी चेतना को पहचान सकते हैं और फिर उसके बाद उसको ऊपर उठाने का प्रयास कर हैं इसके बाद ये बड़े अच्छे निष्देह सर्वधिकम युगुट भाव इसमें हम क्या करते हैं कि पहले वाले में भी और इसमें भी एक बात है कि हम जैसा कहते हैं कि यत पिंड है तत ब्रह्मांड है यानी जो हमारे ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में पिंड में वो सब कुछ है जो ब्रह्मांड में है तो यहाँ युगपत रूप से यानी एक साथ सभी दिशाओं जैसे हमारे शास्त्र में दस दिशाएं कही गई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नेरित्र वाय ईशान और आग्नेय ये ऊर्द्व और अधोर ये दस दिशाएं कही गई तो दसों दिशाओं का एक साथ ध्यान अपने भीतर करें जब ब्रह्मांड में दस दिशाएं हैं या हम उसको अंतरिक्ष बोल सकते हैं दस दिशाओं का मतलब अंतरिक्ष होता है अंतरिक्ष के हिस्से हैं दस दिशाएं तो हम इन दसों दिशाओं का या अंतरिक्ष का अपने भीतर अपने शरीर के भीतर एक साथ युगपत ध्यान कर, कर मतलब होता है कि ऐसा नहीं हो कि अभी ईशान का ध्यान कर रहे हैं कि अभी हम आग्नेय का ध्यान कर रहे हैं, कि उर्दू का ध्यान कर रहे हैं नहीं सभी दिशाओं का एक साथ ध्यान उसको युगपत ध्यान बोलते हैं सभी दिशाओं में एक साथ सभी दिशाओं का अपने हृदय के भीतर ध्यान तो ऐसा करने से हमारी चेतना एकाग्र हो जाती है हमारी मानसिक प्रवृत्ति शांत हो जाती है उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है क्योंकि उसको दसों दिशाओं को एक साथ ध्यान करना है इसलिए वो उसकी चंचलता समाप्त हो जाती पूर्णतः गंभीर हो जाती और उसके बाद निर्विकल्प होना है तो निर्विकल्पता कां से आती है वो युगपत ध्यान से तो निर्विकल्पता और युगपत्ता अगर दोनों चीज़ को एक साथ साथ लिया, तो भैरव अवस्था तुरंत प्रकट हो जाती बिल्कुल है सरल सुनने में कठिन भी लग सकती है, लेकिन जिसके लिए उचित है उसी के लिए है और उसके लिए निश्चय सरल कि दसों दिशाओं का या पूरे अंतरिक्ष का अपने भीतर एक साथ ध्यान सभी दिशाओं का और निर्विचार होकर दस दिशाओं का ध्यान युग पद का मतलब होता है ऐसा नहीं कि एक दिशा के बारे में सोचें दशों दिशाओं के बारे में एक साथ तो ऐसा करने से भैरव अवस्था प्रकट हो जाती है अगला है प्रश्न शून्य ये छोटी छोटी हैं धारणाएं है, करने का महत्व ज्यादा है इसमें व्याख्या बहुत कम है और विज्ञान बहरों की मूल धारणा ये है कि व्याख्याएं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है फिर भी उसके बारे में जब हम जाने उसके सिद्धांत को जाने तो हम उसको शायद बेहतर तरीके से कर सकते हैं जैसे ये वाद्य ये शब्द ओम ये कहाँ से आया कहाँ चला गया इसी बात से हमारे हृदय को एक प्रबल प्रेरणा मिलती है कि हम उस अनंत से आने वाली वस्तु को देख रहे हैं और उसको वापस अदंत बजाते हुए ये काम हम सब उसी चीज़ से कर सकते हैं जिसका जीवन छोटा है हम अगर किसी बड़ी चीज़ पर ध्यान करेंगे तो उसकी अनंत यात्रा तो हमारे भी बाद में होने वाली है तो हम उसके साथ में होकर अनंत नहीं जा सकते अगर हमको आज जाना है और तीन दिन बाद ट्रेन है तो हमारे किसी काम की नहीं हमको आज जाना है ट्रेन तो तीन दिन बाद जा रही है इसलिए हमको तो वो साधन चाहिए जो हमारी आवश्यकता के समय जा रहा हो तो हमारी आवश्यकता तो आज की है तो इस वक्त हमारे साथ अनंत की यात्रा करने वाला न तो सूर्य है ना चांद है न धरती तो सितारे हैं हमारे साथ आनंद की यात्रा करने वाला एक छोटी सी क्रिएशन हो सकती है एक छोटा सा रचित हो सकता है जो आनंद की यात्रा पर हमसे पहले जा रहा है और अभी अभी अध्यय जा रहा है इसी उतर जा रहा है तो हम उसके साथ हो हैं एक हमने ये ये बजाया तो इसकी यात्रा अनंत के आते ही शुरू हो गई आया उसके अपने जीवन अपना काम पूरा किया वापस चलाया तो इसके साथ साथ जब हम अपने चित्तों को लगा लेते हैं तो हम आनंद की यात्रा पर समय से जा सकते हैं तो अगला है प्रश्न शून्य मूल शून्य में युगपद भाव ये यानी जब हम शून्य का भाव प्रष्ठ शून्य हमारे ऊपर शून्य है मूल शून्य हमारे आधार पर भी शून्य है आधार पर शून्य और हमारे ऊपर भी शून्य युगपद भाव ये चाहिए। अब यहां पर फिर वो की हुई बात दोनों चीजें एक साथ ध्यान कर लिया हम ऊपर का शुद्ध ध्यान करें नीचे का भूल जाएंगे नीचे का ध्यान करें ऊपर का भूल जाएंगे लेकिन ये कहते तो हैं युगपत का मतलब होता है कि एक साथ दोनों तरफ तो जब एक साथ शून्य का ध्यान करते हैं तो आपकी प्राण और अपान की गति रुक जाती है क्षण भर को जरूर रुक जाती है। और उस समय हमारी उदान की गति यानी कुंडली में जागृत हो उदान की गति ऊपर चढ़ने लगती है जो हमारी सुषुमना को भेजते हुए या उसके अंदर जो पोटेंशियल स्पेस है उसको भेजते हुए अंदर से ऊपर चढ़ने लगती तो वो स्थिति तभी होती है जब हम युग पर ध्यान करते हैं दोनों शून्य का ऊपर का शून्य आधार का शून्य शून्य का मतलब होता है कि जो आधार रहित है पिछली बार हमने शून्य की एक व्याख्या पढ़ी थी कि जो क्लेशों से मुक्त हो और बाहरी और भीतरी आधारों से मुक्त बाहरी आधार क्या है जैसे मूर्ति बाहरी आधार है या किसी का चित्र है तो बाहरी आधार है या अगर हम कोई भी चीज़ पर ध्यान करते हैं बाहरी तो बाहरी आधार है और भीतरी आधार क्या है हमारा सुख दुःख हमारे एहसास वो भीतरी आधार है और तीसरा है क्लेश की वासना है, और तो क्लेश पिछली बार आप पढ़े थे कि पाँच क्लेश शास्त्रों में कहे गए हैं इन पाँच क्लेशों की वासनाएँ जब इनसे मुक्त हो जाते हैं तो शून्य अवस्था तत्व क्षण प्रकट हो जाते हैं, बाहरी आश्रय भीतरी आश्रय और क्लेश इन तीन चीजों को अगर हम अपने जीवन से हटा देते हैं क्लेश क्या होता है? सबसे पहले अविद्या इग्नोरेंस अविद्या का अपन ने बताया था पिछली बार कि इसके चार रूप हैं, चार भ्रम हैं, फोर इन चार भ्रम क्या हैं? कि अनित्य पर नित्य का आरोपण अशुचित्व पर शुचिता का आरोपण अब जो चीज नित्य नहीं है उस पर हम नृत्य का आरोपण करते तो बोले कैसे करेंगे नृत्य का आरोपण क्योंकि हम अपने व्यवहार से जैसे मान लो आज हम बैठे हम एक मुकदमा लड़ रहे हैं वो पच्चीस साल चलेगी हमको लड़ाई मालूम है हमको अपने बारे में 25 क्षण की भी खबर नहीं है लेकिन हम ऐसे कारण उतर जाते हैं जो बहुत लंबा चलना है एक हम कोई एक नया कार्य हाथ में लेते हैं मान लो आज हम 50 साल की उम्र हो रही है और हम के पास कहते कार्य है अगले 10 साल बाद हमको प्रॉफिट देगा इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं हम इस पर नित्यता आरोपित कर रहे हैं इस शरीर पर क्योंकि शरीर नित्य तो ही नहीं और हम पर ऐसी नित्यता आरोपित कर रहे हैं जैसे मान लो कि दस साल बाद सुख शुरू होगा हमारे जीवन में और उस सुख को हम भोगेंगे अभी तो हमको ये नहीं मालूम कि अगले दस मिनट में क्या होगा अगले दस श्रेणी में क्या होगा? और हम दस साल बाद हमको ये रिटर्न मिलने लगेगा इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये क्या अनित्य पर नृत्य का आरोपण है एक अस्मिता है जो हम अपनी अस्मिता इस शरीर से जोड़ते हैं क्योंकि हमारी अहंकार इस शरीर से है जैसे हमारे शरीर का अपमान होता है हम कहते हमारा अपमान हो गया क्योंकि हमारा अहंकार जब भी चोट खाता है तो इस शरीर का अपमान हम अपना अपमान मान लेते हैं ये हमारी अस्मिता भंग होती है एक राग अटैचमेंट होता है एक द्वेष उसका उल्टा होता है तो राग द्वेष दोनों उल्टे होते हुए भी दोनों क्लेश हैं या तो हमको किसी विशेष से अपनापन है, विशे है और किसी विषय से परायापन है और अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय या जिजी मिशा हम चाहते हैं कि हम मरे नहीं क्यों नहीं मरे क्योंकि हमको लगता है हमारे काम अभी अधूरे हम इसलिए नहीं मरना चाहते कि हमको लगता है हमारा काम अभी अधूरा है क्यों अधूरा है क्योंकि अभी हमको एक पर्दे दिख रही है उस पर्दे पर पहुंचना है लेकिन कभी पूरा हो ही नहीं सकता क्योंकि उस परिधि पर तो पहुँचने के पहले आपको एक और परिधि दिखने लग जाएंगी तो इसलिए ये जीने की तमन्ना कभी मरते तक खत्म ही नहीं होती और जब तक ये जीविशा समाप्त तो नहीं होती या मृत्यु का भय समाप्त तो नहीं होता जब तक तय है कि हम वापसी के रास्ते पर या केंद्र की ओर लौटे नहीं अभी तो ये पांच क्लेश की वासनाएं हैं अब अगला जो धारणा है हमारी तो पृष्ठशून्यम मूल शून्यम रह शून्यम इसमें कुछ मिलते-जुलते दिखती इसके अंदर हम तीन चीजों पर ध्यान करते करतेष्ठ शून्यम मूल शून्यम और भ्रत शून्यम मूल शून्यम है यानी प्रमेय जो संसार में जितना ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है संसार में जितने भी हमको दिखाई दे रहे हैं चाहे वो सूर्यता चाहे चंद्रमा सितारे हो चाहे मंदिर मस्जिद हो चाहे बिल्डिंग हो चाहे धरती हो चाहे नदियां सरिता हो सब कुछ हमारे नीचे ध्यान करें कि हमारे आधार पर है हम इसके ऊपर बैठे सारा प्रमेय संसार हमारे नीचे वो पृष्ठ शून्य हो या प्रमाण ये हमारे ऊपर है हमारे आधार में क्या है सारा संसार और उस संसार का ज्ञान ये हमारे माध्यम अब यहां पे एक छोटी सी बात समझना लायक है कि वस्तु और वस्तु का ज्ञान और उस ज्ञान का ज्ञाता ये तीन चीजें परमेश्वर की इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से पैदा हुआ सचमुच में वो एक ही शक्ति से तीन निकले हैं। ये परमेश्वर ने जो त्रिशूल का जो चिन्ह दिया है शिव ने हाथ में त्रिशूल का आप दिखा होगा त्रिशुल की एक एक डंडी को कभी नहीं पकड़ते शिवजी शिवजी पूरी डंडी को पकड़ते उसके त्रिशूल के तीन भाग ऊपर होते सचमुच में तीन जो हैं प्रतीक हैं प्रमेय प्रमाण और प्रमाता के और वो जो पकड़ा हुआ है उन्होंने जो डा वो है स्वातंत्र शक्ति वो स्वातंत्र शक्ति के स्वामी हैं और उ, उस स्वतंत्र शक्ति से तीन धाराएं निकलती हैं शक्ति की एक प्रमाण है एक प्रमा प्रमेय है और एक प्रमाता है यहाँ पर हम प्रमाता की बात कर रहे हैं प्रमाता जानने वाला प्रमेय जो हम जिस चीज को जानते हैं और जैसे जानते हैं वो प्रमाण जैसे आप यहाँ बैठे हो आप मेरे लिए प्रमेय हो आपका दृश्य मेरे लिए प्रमाण है मैं आपको देख रहा हूँ ये मेरे लिए प्रमाण है और मैं देखने वाला हूँ इसलिए मैं प्रमाता हूँ तो ये हमारा तीन का ये रिश्ता है सचमुच में ये तीनों एक ही शक्ति के तीर हिस्से एक ही शक्ति से प्रमेय प्रमाणों प्रमाता तीनों का उद्गम हुआ है तो ये ये सृष्टि की रचना इसी हाँ। बन के वो रहते हैं हैं ना तो जाते है। त्रिकुटी हो जाता तीन से ना, है तीन है जाता तो सचमुच में वो तीन ही मिलके पूरे संसार है तीन, मिलके तीन ही मिलके ब्रह्मा विष्णु तो हम कुछ हर चीज में त्रिपुटी तो है ना वो अच्छा वास्तव में अभी हम आगे कुछ धारणा में पढ़ेंगे कि कैसे भिन्नता पैदा हुई इनको आदोभा के रूप में बोलते हैं तो वो जो है ना इसकी इसकी व्याख्या में ये जो भिन्नता आई है तो उन भिन्नता के साथ में क्या क्या गुण लेके ये तीनों अलग अलग हुए हैं इसके बारे में आगे व्याख्याएं बहुत अच्छी और इतनी सुंदर व्याख्याएं हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कुछ पुरातन दार्शनिकों से ली है जो आज के इन हमारी व्याख्याओं से मेल खाती है कुछ अरिस्टोटल नाम का हमने दार्शनिक का नाम सुना है उसने भी दी थी कि हम कि चीज़ों को क्या क्या असाइन कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब आगे वो धारणाएँ आएंगी जब तो फिलहाल तो अपन अपनी जो धारणा पढ़ रहे हैं इसी को समझें जो तीन चीजें हैं प्रमेय प्रमाण और प्रमाता तीनों सचमुच में अभिन्न है एक दूसरे से जुड़े हैं आपका तो इसलिए है कि मैं देख रहा हूं अब हम कहोगे आप हूं इसलिए देख रहा हो जी नहीं मैं देख रहा हूं इसलिए आपको क्योंकि मेरा संसार अंदर से क्रिएट होता है बाहर आता है बाहर से अंदर नहीं जाता है क्योंकि आप देख रहे हो दृश्य कम महत्वपूर्ण है दर्शक ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दर्शक की वजह से दृश्य है दृश्य तो जड़ है दर्शक चेतन है चेतन से जड़ पैदा हो सकता है जड़ से कभी चेतन पैदा नहीं हो सकता है यह न्याय शास्त्र की बात कि जड़ से कभी चेतन पैदा नहीं होता है। चेतन से जड़ पैदा होता है। तो पूरा दृश्य देखने वाले की वजह से तीन बातें हैं प्रमेय प्रमाण और प्रमात्र इन तीनों का एक साथ ध्यान करते हैं अब यहां पर जो प्रमात्र है कौन से की की बात करते हैं हम यहां हैं हम हम हम पर मनुष्य सीमित आत्मा जिसको प्रत्यभिज्ञा की भाषा में क्या बोलेंगे सकल जो अभी माया के प्रबल बंधन में है तो हम इन तीनों का ध्यान करते हैं अब इसमें कहाँ ध्यान करते हैं हृदय के भीतर कि हृदय के भीतर क्या है हमारा परमात्र हमारे ऊपर उसका ज्ञान है और हमारे आधार पर ये पूरी सृष्टि हमारे आधार पर हम सृष्टि पर बैठे हुए हैं समस्त जो क्रिएशन है इसके ऊपर हम आधारित हैं इस पर बैठे हैं और हमारे इसका पूरी सृष्टि का ज्ञान यानी प्रमाण हमारे माथे पर है तो हम तीनों का जब योग पर ध्यान करते तीनों का तो तीनों का योग पर ध्यान करने से हमको सबसे पहले उस शक्ति का प्राकट्य प्राप्त होता है वो जो जिस सृष्टि ने इन तीनों को बनाया है तीनों का प्राकट्य प्राप्त होता और शक्ति को हम क्या बोलते हैं शेवी बोलते हैं यानी जैसी ही शक्ति मिली भैरव स्वरूपता अपने आप आ जाती है क्योंकि भैरव रूपता और शक्ति में कोई फर्क नहीं तो यहाँ पर ये यह तीन हम प्रमेय प्रमाण और प्रमात्र का एक साथ ध्यान करते हैं यहाँ पर हम एक चीज और ध्यान करते हैं कि ये जो हृदय है इस किस हृदय की बात कर रथ शून्य बोलते हैं ना इसको रध है किसको हृदय है बोलते हैं टेक्निकली अगर हम थोड़ा सा भौतिक शास्त्र जाने तो हमारे पूरे शरीर का एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व का केंद्र उस केंद्र के आसपास ही पूरा शरीर संतुलित है एक ट्रक जिसमें बहुत ज्यादा ऊपर तक सामान भर दिया जाता है तो उसका गुरुत्व का केंद्र ऊपर चढ़ जाता है और इसलिए उसके उलटने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो जमीन से जितना दूर होगा छोटा सा बल्ब ही बड़ा विस्थापन पैदा करेगा डिसप्लेसमेंट पैदा करेगा और उसमें वो अनस्टेबल होकर ट्रक गिर जाएगा जैसे आपने कहा गन्नों से भरे ट्रक रूई से भरे ट्रक घास फूस से भरे ट्रक ज़्यादा पलटते हैं लोहे से भरा ट्रक यदाकदा ही पलटेगा क्यों? क्योंकि वो लोहा ठोस है और वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चिपक के जमीन के पास हो जाता है जो चिपक के चलेगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा तो उतना स्टेबल या होगा। हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मनुष्य का जो एक मध्य पटल या डायफ्राम होता है जो पेट और छाती बीच में एक पर्दा होता है, उस पर्दे के केंद्र के, केंद्र ठीक ऊपर मनुष्य का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यानी गुरुत्व का केंद्र होता है यह बात ऋषियों को भी पता थी और आज वैज्ञानिक रूप से भी सबसे कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पर है डायफ्राम के ऊपरी भाग पर तो उस जगह के ऊपर एक इथेरियल स्ट्रक्चर है ना एक आकाशीय संरचना की कल्पना की गई है जिसको हम कमल बोलते हैं उसको हृदय कमल बोलते हैं हमारी इस हृदय से संबंध ही उसका उस हृदय कमल से संबंध है जो एक दो पुटों के रूप में होता है और उसके मध्य में हमारी आत्मा होती है मनुष्य की आत्मा जो सीमित आत्मा है जो मात्र प्रमाता है प्रमेयी हो सकती मात्र प्रमाता है क्योंकि वो तो एक हिस्सा है त्रिभुज का एक हिस्सा है जो हमारा त्रिशूल है उसका एक हिस्सा है वो वहां पर जब हम हृदय प्रतल पर जाकर शून्य रूप से ध्यान करते हैं तो उस परिस्थिति में भैरव रुपता तुरंत प्राप्त हो अब अगली जो तेईसवीं हम पढ़ने जा रहे हैं कि तनु देशे शून्य तेव क्षण मातरम इस तरीके से जो अब जो वहाँ पर प्रिंट है उसमें अपन रेफर कर सकते हैं इनको अब यहाँ पर हमको अपने सीमित अनु अनुभवकर्ता स्वरूप पर ध्यान करना है सीमित अनुभवकर्ता स्वरूप का मतलब होता है कि हम अंतर्मुखी होकर देखें कि जैसे मान लो हम देख रहे हैं तो देखने वाला कौन है क्या सुन रहे हैं एक संगीत को शांत चित्र सुन रहे हैं तो इसको कौन सुन रहा है तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये जो कान है या हमारा शरीर है ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसके अंदर एक बैठा है इस शरीर रूपी सराय के अंदर एक ठहरावा है जो इस सबका आनंद दे रहा है इसका उपयोग कर ये उपकरण है ना जैसे आप यहाँ बैठे हैं पंखा चला रहे हैं पंखा चल रहा है लाइट जला रहे हैं लाइट जल रहा है तो ये सब कुछ उपकरण है लेकिन इसका आनंद कौन ले रहा है पंखे का जो पंखे का आनंद ले रहा है वो भोगता है अब हम मोटे तौर पर सांसारिक दृष्टिकोण से कहेंगे मैं पंखे का आनंद मैं भोगता हूँ लेकिन ये मैं ये शरीर है अभी तो ये सीमित प्रमात्रता है हमारी जो इस शरीर को मैं भोग रहा लेकिन अब हम इस शरीर को कौन भोग रहा है जैसे पंखे को और इस को तो मैं भोग रहा हूँ मैं कहता हूँ मेरा शरीर भोग रहा हूँ नहीं पकड़े हैं तो वो कहीं कही नहीं कर सकता क्योंकि वो तो उसके अंदर है परमाता तो उस परमाता की जब हम बात करें तो वो इस शरीर का उपयोग कर रहा है अब फर्क यही है कि हम स्थूल से सोष्म की दिशा में चले गए स्थूल रूप से हम कहेंगे कि इस कमरे का उपभोग में कर रहा हूँ इस पंखे का उपभोग में कर रहा हूँ इस बिजली का उपभोग में कर रहा हूँ इस वाद्य विस्तार यंत्र का उपभोग में कर रहा हूँ तो मैं इन सब का भोगता हूँ लेकिन अब हम इससे सूक्ष्म रूप में चले तो हमें शरीर का भोक्ता कौन है ये शरीर को कौन हिला है? तो रहा है ये शरीर में कान तो सुना रहे पर किसको सुना रहे हैं आंख दृश्य दिखा रहे हैं पर किसको दिखा है? रहे हैं कान संगीत सुना रहे लेकिन सुन कौन रहा है कान तो यंत्र है सुनने के लेकिन सुन किसकी ले रहे कौन है ऐसा जो अंदर सुनने की इच्छा रखता है जीवान बोल रही है लेकिन बोल कौन रहा अंदर कौन है जो बोलने की इच्छा रखता है कौन है जो वाणी पैदा करना चाहता है ऐसा जब हम चिंतन करते हैं कि इसके अंदर का वास्तविक भोक्ता कौन है तो हम उस हृदय कमल के अंदर बैठी हुई आत्मा का चिंतन करते हैं जब उस आत्मा का चिंतन करते हैं तो आत्मा के साथ में जब हम निर्विचार होकर गहराई से जागरूकतापूर्वक उस आत्मा के मर्म को जब समझते हैं तो वो आत्मा परमात्मा की ओर यात्रा करने लगती है क्योंकि तो उसकी सीमित सीमाओं से वो मुक्त होने लगती है सीमित सीमाओं से मुक्त होने के लिए उसे युगपत रूप से प्रमेय, प्रमात्र और प्रमाण तीनों का ध्यान करना जरूरी है अब इसका अगला है सर्वदेह गतम द्रव्य हम। अगर हम एकाएक शून्य की भावना नहीं कर पाते हैं, तो विज्ञान कहता है कि एक सरल सी विधि है कि अपने शरीर का ही ध्यान करो आपको समझ में आ जाएगा कि ध्यान करने वाला अलग है और ये शरीर आपका जड़ है शरीर के मांस का ध्यान करो शरीर की हड्डियों का ध्यान करो शरीर की आंतड़ियों का ध्यान करो शरीर के अंदर जितने भी चीज़ें हैं जब ध्यान करेंगे जागरूकता से गहराई से एकाग्रता से तो समझ में आएगा क्या आज आप हड्डी का ध्यान कर रहे हो हड्डी टूट भी जाती है हाथ काट भी दिया जाता है उसके बाद भी हम उसको देखते रहें कि मेरी उंगली कट गई मेरी हड्डी टूट गई तो ये हड्डियाँ ये शरीर ये रुधिर ये मांस ये हम इसके दर्शक हैं ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है इससे भोक्ता और इस शरीर के बीच की एक दूरी बन जाती अभी हम एक मेघ हो गए हैं जिसे दूध में मक्खन और छाज अभी एक अवस्था में है एक मेक है लेकिन जब हम इसका मंथन करेंगे तो मक्खन अलग हो जाता है ऐसे ही जब हम इस चिंतन से मंथन करेंगे तो हमारा भोक्ता स्वरूप मक्खन की तरह अलग हो जाएगा और जो भोगे शरीर है वो छाछ की तरह अलग छूट जाए इस तरीके से हमारे ये मंथन है इसमें सर, सर्वदेह गतम द्रव्यम यानी पूरा शरीर का जो मात्रा है मांस है जिसमें हड्डियां हैं रुधिर है मांस है इन सब का ध्यान करें कि ये क्या है गहराई से जब चिंतन करते हैं एकाग्रता से तो समझ में आ जाए कि ये सब कुछ जड़ है और इसके बीच में मैं चैतन्य रूप से विराजित हूँ मैं भोक्ता हूँ जैसे यहाँ पर भी भोक्ता को ही हमको समझना था यहाँ पर भी हम उस भोक्ता वास्तविक भोक्ता को अपने स्वरूप को समझते हैं जब ये ध्यान गहरा होने लगता है तो ये शाक्तोपाय तक पहुँचाता है अणुव उपाय है लेकिन ये हमको शाक्तोपाय तक ले जाता है शाक्तोपाय में क्या होता है कि हम अपने चैतन्य स्वरूप को पहचाने लगते हैं अब अगले स्टेप हमारी होती है कि इस चैतन्य रूपता को परमेश्वर तक या परमात्मा तक या शिव परम शिव तक ऊपर उठाना क्योंकि इसकी जो सीमाएं हैं परमात्र की वो सीमाओं में प्रमेय और प्रमाण छोड़ गए उनको जब हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर हम पूर्ण चैतन्य और अग्रस बजा देहांत तक विवाह करो अब यहां पर ये जो अगली धारणा है 25वीं ये कहती है कि इस शरीर की चर्म का एक जड़ दीवार की तरह ध्यान करें आप बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं कि पूरा शरीर की जो चर्म है ये जड़ दीवार है जैसे कि चमड़े का सूटकेस होता है ऐसा चर्म निर्जीव जड़ दीवार है और इसके भीतर कुछ भी नहीं है जो सॉलिड हो पूरा खाली है अंदर से जैसे एक मनुष्य के आकार का चमड़े का पुतला है हम भी ऐसे ही हैं लेकिन ये भरा हुआ है, है इसके अंदर रुदिर भरा हुआ है रक्त भरा हुआ है मांस भरा हुआ है हड्डियाँ हैं अस्थियाँ हैं पसलियाँ हैं लेकिन हम इसका ध्यान कैसे करें कि इस निर्जीव चमड़े में अभी अगर कोई चाहे हमारे मरने के बाद इस चमड़े का पुतला बना सकता है वास्तव बना सकता है इससे मिला जब हम बकरियों के चमड़े से सूटकेस बना लेते हैं अपने बेल्ट बना लेते हैं तो ये पुतला भी बनाया जा सकता है बकरी के शेर के चमड़े से लोग बाग नकली शेर बना के अपने ड्राइंग रूम में सजा लेते हैं ऐसे ही हम कल्पना करें कि हमारा शरीर निर्जीव चमड़े से बना हुआ एक चमड़े का पुतला है उस पुतले का ध्यान करें कि पूरा शरीर एक निर्जीव चरमा है और वो अंदर से खोख लाएँ क्योंकि जब वो पुतला बनाएंगे तो अंदर तो क्या करेंगे या तो भूसा भर देंगे या घास भर देंगे तो हम उसकी इस भावना से कल्पना करें कि वो चमड़ी के पुतले के रूप में हमें और उसके अंदर पूर्ण सब कुछ खाली है जब ऐसा ध्यान करेंगे तो हमारा चैतन्य ऊपर उठने लगता है जो इस भौतिक शरीर और प्रमेयता को छोड़ के अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है वो चैतन्य स्वरूप को पहचानने लगता है छोटा सा ध्यान है पर महत्वपूर्ण है क्योंकि आप यह नहीं कह सकते कि, कि ये ध्यान सबसे अच्छा। आपके लिए कौन सा अच्छा है वो आपको ही खोजना पड़ेगा क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग ध्यान है ये छोटे-छोटे धारणाएं हैं लेकिन धारणाएं छोटी बड़ी नहीं होती महत्व बात का कि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है लेकिन है बड़ी कीमती कि हम पूरे शरीर को चमड़े के पुतले की तरह जड़ दीवार की तरह महसूस करते हैं और उसके अंदर खालीपन का ध्यान करते हैं तो धीमे धीमे हमको अपना चैतन्य रूप लगता है कि इसके अंदर खाली है लेकिन चैतन्य से भरा हुआ है और वो चैतन्य शरीर से अलग है ये शरीर वो चैतन्य दोनों के बीच में एक फासला है ये हमारी इस धारणा से क्या होता है कि हमारी जो चेतना है वो जीव चेतना से ऊपर उठकर ईश्वर चेतना तक पहुँच जाती है अब इसके बाद जब यह यात्रा जारी रहती है तो ये जीव चेतना सर्वोच्च चेतना तक पहुंच जाती है, यानी सार्वभौम ईश्वर चेतना तक पहुंच जाती है। तो हमने जितने अभी आज जो धारणाएँ पड़ी इनको संक्षेप में पढ़ा क्योंकि ये सब धारणा छोटी छोटी छोटी छोटी छुट छुट हैं इनमें बहुत ज़्यादा व्याख्या कुछ नहीं है मूल बात है कि हमको करनी है लेकिन सबका एक मूल रहस्य सबका मूल रहस्य यह है कि हम कैसे अपनी संसारिक यात्रा की, की दिशा बदल के हम अपनी चेतना की ओर अंतर्मुख हो सकें ये इसका मूल रहस्य कि समस्त इंद्रियां हमारी बहिर्मुख है आंखें संसार देखती है कान संसार सुनता है जीवान संसार चखती है त्वचा तो संसार का स्पर्श करती है इन सब की दिशा बहिर्मुखी है इन सब के द्वारा ऊर्जा का ह्रास लगत हो रहा है अभी हमने एक धारणा पढ़ी थी करुद्रगस्त्री करके जिसका द्वारा हमने बता था कि ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से ऊर्जा का प्रवाह बाहर की दिशा में हो रहा है इसको हम कैसे अंतर्मुखी करें तो उसे कहता कि आ अंगूठे से कान बंद करो तर्जनी से आंख बंद करो मध्यमा से नाक बंद करो अनामा की और कनिष्ठा से होट बंद करो दोनों तरफ एक साथ करो ऐसा करने से हमारी ऊर्जा का प्रवाह एकाएक अवरुद्ध हो जाता है और जैसे ही ये ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध होता है वो अंदर एकत्रित प्राण ऊर्जा जो बाहर जाने में असमर्थ है उसका दबाव बढ़ने लगता है और जैसे ही ये दबाव बढ़ता है हमारी अपान और प्राण की गति रुक जाती है और उदान की गति शुरू हो जाती है और जैसे उदान की गति शुरू होती है तो हमारे को यहाँ पर बिंदु का दर्शन होता है धीरे धीरे उस बिंदु पर ध्यान करते हैं और वो बिंदु अनंत में विलीन हो जाता है यहाँ पर एक ऊर्जा है जो छिपी हुई है या कुंठित है या दबी हुई है भ्रूमध्य में और वो ऊर्जा वही ऊर्जा है जो प्राण को चैतन्य से मिलने से रोकती है क्योंकि इसका भेद करते ही वो प्राण और चैतन्य एक हो जाते हैं क्योंकि चैतन्य से तो प्राण बना बनाता उन्हें जाना है कि प्रात पर प्राण समित प्राणे संवित प्राण परिणित सबसे पहले समित ने प्राण रोप लिया था अब इसी प्राण को वापस समित बनाना है तो उसके लिए हमको यहाँ की एक ग्रंथे खोलना होती है तो इस ग्रंथे को खोलने के लिए हमको इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं जो सभी हमारे ज्ञानेन्द्रियों से बाहर प्रसरित हो रही है उनको रोक देते हैं और वही ऊर्जा अंदर एकत्रित होके इसको ग्रंथि को खोल लेती ठीक ये प्रेशर कुकर की तरह है सारा रास्ते बंद कर दिए एक रास्ता खोला तो सारा प्रेशर उसी रास्ते से बाहर निकलेगा हम भी सभी इंद्रियों के द्वारा हमारी लगातार तो ऊर्जा का रास हो रहा है समस्त जगह से ऊर्जा को एकत्रित कर लो वो एक ही बिंदु पर जब एकत्रित हो जाती ऊर्जा तो उसका दबाव जबरदस्त होता है ऐसे ही हम अपनी समस्त ज्ञानेन्द्रियों का प्रवाह को जब अंतर्मुखी करते हैं तभी हमारी अंतरयात्रा शुरू होती है ये उसका मूल उद्देश्य है और जब हम ये सब कुछ में से अपने लिए जो चुनिंदा धारणाएं हैं जिसको हमको इसीलिए जो थोड़ा सा फोटो में हम करने हैं उनके अपन अपन देखते भी रहे अपन और जब लगे उस पर अपन आपस में डिस्कस भी करते हैं, लेकिन इससे हम धीमे धीमे अपना दिशा परिवर्तन कर सकते हैं यही बस बाकी लोगों से लोग वही चीज़ है नहीं से सारा खेल ये तिब्बती तंत्र वाले जिसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं यही जगह है यहीं पर हमारा आज्ञा चक्र है यहीं पर हमारा ग्रु मध्य में ही हमारा एक ग्रंथी है जिस ग्रंथी के द्वारा जैसे एक गुब्बारा है उसके अंदर वायु कुंडित है उसके गले में हमने धागा बांध रखा है इस धागे को छोड़ते ही वो पूरी वायु महाकाश में विलीन जो है उसको वापस पकड़ के नहीं ला सकता निकल ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे कुंडित बिंदु है द्वार ये खुलवा ये अगर खुल जाता है तो यहाँ से हमारा प्राण और चैतन्य एक हो जाता और यही जीवन मुक्ति हो जाती है जीते जी क्योंकि वो प्राण जो कुंठित है इस शरीर से बाहर निकल नहीं पा रहा है उसकी ऊर्जा को जो सतत अखूट ऊर्जा है उसके पास जीवन भर इन ज्ञानेंद्रियों से बाहर निस्रत होते जैसे कि उस ऊर्जा को अंतर्मुखी करें बगैर हम ये प्राप्त नहीं कर पाते हाँ ये और बहुत विधियाँ हैं अभी और आने वाली बहुत सारी विधियाँ हैं अभी अपन को एक सौ पढ़नी है अभी आगे अभी, अभी आज तक पच्चीस विधियाँ देखी तो आज इतना